उस समय परस्पर अनुलोम और विलोम का क्रम नहीं रह गया पैदल सैनिक रथी के साथ घुड़सवार रथी के साथ हाथी पैदल सैनिकों के साथ कहीं एक रथी दूसरे रथी के साथ एक हाथी दूसरे हाथी के साथ एक हाथी बहुत से घोड़ों के साथ और अकेला पैदल सैनिक बहुत से मतवाले हाथियों के साथ जूझने लगे तदनंतर आकाश मंड उठार शक्ति पटा, त्रिशूल मुद्गर कुणप गढ चक्र शंख तोमर चमकीले अंकुश फलयुक्त बाण बाण पोला बाण वत्स अर्धचंद्र भाला शतपत्र और निर्मल शुक्त तुंडों के प्रहार से अत्यंत अद्भुत आकार वाली वृष्ट दिख पड़ी उससे सारी दिशाएं आच्छादित हो गईं और उसने सारे उस घोर अंधकार में वे परस्पर एक दूसरे को पहचान तक नहीं पाते थे अतः वे बिना लक्ष्य के ही अपने भयंकर शस्त्र समूहों का प्रहार कर रहे थे दोनों सेनाओं में परस्पर कटकर धाराशाई होते हुए वीरों को देख रहे थे उस समय कटकर गिरे हुए या गिरते हुए धजों भुजाओं छत्रों कुंडल मंडित मस्तकों हाथियों घोड़ों और पैदल सैनिक से युद्ध भूमि इस प्रकार पट गई थी मानो आकाश रूपी सरोवर से गिरे हुए कमल पुष्पों से आक्षादित हो जिनके दांत टूट गए थे कुंभस्थल विदीर्ण हो गए थे और लंबे-लंबे शुंड दंड कटकर गिर गए थे ऐसे पर्वत सदृश विशालकाय गजराज पृथ्वी पर पड़े हुए जिनके हर्से पहिए और धुरे आद विद्रण हो गए थे ऐसे अनेकों रथ खंड-खंड होकर पड़े थे हजारों घोड़े भी टुकड़े-टुकड़े हुए पड़े थे इस प्रकार वहां रक्त से भरे हुए बहुत से गड्ढे बन गए थे जिससे युद्ध भूमि को पार करना कठिन हो गया था खून से भरी हुई नदियां भंवर बनाती हुई बह रही थीं जो मांस भोजियों को हर्षो लसित कर रही थी इस प्रकार तरह-तरह की लाशों से पटा हुआ वह युद्ध स्थल बेतालों का क्रीड़ा स्थल बन गया था इस प्रकार श्रीमद् महापुराण के तारको पाख्यान में देवासुर युद्ध नामक 149वां अध्याय संपूर्ण हुआ 150वां अध्याय देवताओं और असुरों की सेनाओं में अपनी-अपनी जोड़ी के साथ घमासान युद्ध देवताओं के विकल होने पर भगवान विष्णु का युद्ध में आगमन और काल नीम को परास्त कर उसे जीवित छोड़ देना सूत जी हैं ऋषि तदंतर रणभूमि में असुर सेनानी ग्रसन को सम्मुख उपस्थित देखकर यमराज क्रोध से क्षुब्ध हो उन्होंने ग्रसन के ऊपर के समान तेजस्वी बाणों की वर्षा कर दी अत्यंत पराक्रमी ग्रसन भी बहुसंख्यक बानों के प्रहार से घायल होकर भयंकर धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर अत्यंत भीषण पांच सौ बानों से यमराज को बींध डाला। उन बाणों के आघात से ग्रसन के प्रबल पुरुषार्थ का भली भलीभांति विचार कर यमराज पुनः घोर बाण व्रष्ट द्वारा ग्रसन को पीड़ा पहुँचाने लगे तब दानवेश्वर ग्रसन ने गगनमंडल में फैली हुई यमराज की उस बाण व्रष्ट को अपने बाणों की वर्षा से चिन्ह भिन्न कर दिया इस प्रकार अपनी उस बाण दृष्टि को बिफल हुई देखकर यमराज अपने बाण समूहों के विषय में विचार करने लगे तत्पश्चात उन्होंने उस ग्रसन के रथ पर बड़े बेग से अपना भयंकर मुदगर भेंगा उस मुदगर को अपनी ओर आते देख दानव नंदन ग्रसन ने रथ से उछलकर ऊपर ही ऊपर यमराज के उस मुदगर को बाएं हाथ से पकड़ लिया और उसी मुदगर को लेकर क्रोध बड़े वेग से यमराज के भैंसे पर दे जिसके आघात से वह धराशाही हो गया तब यमराज उस गिरते हुए भैंसे की पीठ से अलग हो गए फिर तो उन्होंने भाले से ग्रसन के मुख पर गहरी चोट पहुंचाई, तब भाले के प्रहार से मर्चित होकर ग्रसन भूतल पर गिर पड़ा, ग्रसन को धाराशायी हुआ देखकर भयंकर पराक्रमी जंभने भिंदपाल ढेलवांस से यमराज के हृदय पर प्रहार किया। उस प्रहार से घायल होकर यमराज मुख से खून उगलने लगे इस प्रकार यमराज को घायल हुआ देखकर धनीश्वर कुबेर ने हाथ में गदा लेकर 10 लाख यक्षों के साथ जंभ पर धावा किया तब क्रोध कुबेर को आक्रमण करते देखकर दानवों की सेना से घिरा हुआ बुद्धिमान जंभ प्रेमी द्वारा कही गई मधुर की तरह वचन बोला इतनी मेही घृषण की चेतना लौट आई फिर तो उसने यमराज पर ऐसी गदा का प्रहार किया जो बड़ी वजनदार थी जिसमें मड़ी और सुवर्ण जड़े हुए थे तथा जो शत्रुओं का विनाश करने वाली थी। उस अप्रत्याशित गदा को अपनी ओर आती देखकर महिशवाहन यमराज ने क्रोध पूर्वक उस गदा का प्रतिरोध करने के लिए अपने उस दंड को छोड़ दिया जो संसार का विनाश करने में समर्थ और अत्यंत भयंकर था तथा जिससे अग्नि के समान लपटे निकल रही थीं वह दंड आकाश में गदा से टकराकर मेघ कीसी गर्जना करने लगा फिर तो दंड और गदा में दो पर्वतों की भांति दुःसह संघर्ष छिड़ गया उन दोनों अस्त्रों के टक्कर से उत्पन्न हुई शब्द से सारी दिशाएं जड़ हो गईं और जगत तले के आगमन की आशंका से व्याकुल हो गया क्षण मात्र पश्चात शब्द शांत हो गया उन दोनों के संघर्ष से आकाश मंडल अत्यंत भयंकर दिख रहा था। तदनंतर दंड ने गदा को तोड़ मरोड़ कर ग्रसन के मस्तक पर ऐसा कठोर आघात किया, जैसे दुराचारी का अनिष्ट उसकी श्री का नाश करके उसे समाप्त कर देता है। उस प्रहार से व्याकुल हुए ग्रसन को सारी दिशाएं अंधकार में ही दिखने लगीं, अर्थात् वह चेतना रहित होकर भूतल पर गिर पड़ा और उसका शरीर पृथ्वी की धूल से धूसरित हो गया। तत्पश्चात दोनों सीनाओं में भयंकर हाहाकार मच गया। तदनंतर दो घड़ी के पश्चात जब ग्रसन की चेतना वापस लौटी तब उसने देखा कि उसका शरीर ध्वस्त हो गया है और उसके आभूषण तथा वस्त्र अस्तव्यस्त हो गए हैं फिर तो वह भी ऐसा करने वाले से बदला चुकाने का विचार करने लगा वह मन ही मन सोचने लगा मुझ जैसे बलि पुरुष के जीते जी स्वामी के परिभव के � वाली सेनाएं भी नष्ट हो जाएंगी अयोग्य पुरुष ही स्वच्छंदचारी हो सकता है किंतु जो पुरुष सैकड़ों बार योग्य घोषित किया जा चुका है वह स्वच्छंद नहीं हो सकता अर्थात जिसकी जगत में कोई प्रतिष्ठा नहीं है वह स्वैच्छा अनुसार कार्य कर सकता है किंतु जो सैकड़ों बार लब्ध प्रतिष्ठित हो चुका है, उसे स्वामी के अधीन रहकर ही कार्य करना चाहिए। ऐसा विचार कर महाबली ग्रसन वेगपूर्वक उठ खड़ा हुआ, उसका शरीर पर्वत के समान विशाल था, वह भयंकर विचार से युक्त था और क्रोधवश हाथों से होठ को दबाए हुए था। इस प्रकार वह शीघ्रतापूर्वक रथ पर सवार हो। हाथ में आ पहुंचा युद्ध स्थल में यमराज के सम्मुख आकर गशन ने उस भयानक मुदगर को बड़े से घुमाकर यमराज के मस्तक पर फेंक दिया उस प्रकाशमान मुद्रगर को आते हुए देखकर यमराज के नेत्र चमक मका गए तत्पश्चात महाबली यमराज ने अपने स्थान से हटकर उस दुर्धरश मुद्रगर को लक्ष्य से वंचित कर दिया यमराज के दूर हट जाने पर उस मुद्रगर ने यमराज के हजारों पराक्रमी एवं भयंकर करने वाले किंकरों को पीस डाला तत्पश्चात उस भयंकर सेना को मारी गई देखकर यमराज को परम हुआ तब दी नाना प्रकार के अस्त्रों का प्रहार करने के लिए उद्दत हो गए उधर ग्रसन ने उस सेना को कीकरों से व्याप्त देखकर ऐसा समझा कि यमराज की माया द्वारा रचे गए हजारों ही हैं फिर तो ग्रसन सेना को रोककर उस पर अस्त्रों की वृत्ति करने लगा। उस समय वह कल्पांत के समय छुपद हुए भयंकर समुद्र की भांति क्रोध से विह्वल हो उठा। उसने कुछ किंकरों को त्रिशूल से और कुछ को सीधे जाने वाले बाणों से विधिन्द कर दिया, कुछ को गदा के प्रहार से और कुछ को मुदगरों की वर्षा से पीस डाला कुछ भयंकर भालों के प्रहार से घायल कर दिए गए दूसरे बहुत से उसकी बाहों पर लटके हुए थे इधर किंकरों में से बहुत से लोग शिलाओं द्वारा तथा अन्य कुछ लोग ऊंचे-ऊंचे वृक्षों द्वारा घसन पर प्रहार कर रहे थे